परमार सत्संग तीन सौ उन्नीस जिनके अंतकरण में आत्मो आत्मोपलब्धि के लिए अभाव ही महसूस नहीं हुआ जिनकी मोक्ष प्राप्ति की पिपासा ही जागृत नहीं हुई उन्हें हजार उपदेश दो सब व्यस्त है वे इस कान से सुनते हैं उस कान से निकाल देते हैं हमारे यहाँ के तो मूर्ख किसान लोग भी दार्शनिक हैं वे पाश्चात्य देशों के अनेक विद्वानों की अपेक्षा धर्म तत्व ज्यादा समझते हैं ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या यह बात तो बचपन से ही सुनते आ रहे हैं जमीन यदि तैयार ना हो और समय पर अच्छा बीज ना बोया जाए तो क्या आशानुरूप फसल उत्पन्न होता है जिनका विषय रस सूख चुका है उनका अनुराग सूखे घास के ढेर में अग्नि के एक चिंगारी गिरने के समान ही एकदम धू धू के प्रज्वलित हो उठता है लाल बाबू धोबी की एक बात वासना में अग्निदेव सुनकर ही वैरागी होकर निकल गए वेश्या के तिरस्कार को सुनकर विल्व मंगल को चैतन्य हो गया वे तक्षण संसार त्याग कर कृष्ण प्रेम के भिखारी हो गए थे इसी जन्म में जिनका होना होता है उनका इसी तरह होता है 320 मनोप्राण से सरल होना पड़ेगा जिसके जीवन में सरलता है उसके लिए सात खून माप वह हजार पापी होने पर भी समय पर ईश्वर की कृपा का लाभ करके परम भक्त हो जाता है 321 सौ मानव जमीन अनुर्वर नहीं है कृषि कर्म के प्रयोग व प्रयत्न के बिना व्यर्थ के घास पात वन जंगल से परिपूर्ण हो गई है सांप बिच्छुओं का निवास स्थल हो गई है इसीलिए सदा ही डर लगा रहता है यही मानव जमीन प्रयत्नपूर्वक ज्योतने बोने पर श्री गुरु प्रदत्त साधन भजन का निष्ठा के साथ अनुष्ठान करने पर अमूल्य धन पैदा करेगी सुख शांति और आनंद की खानी बन जाएगी साधक राम प्रसाद ने गाया है मन तो कृषि काज नहीं जानता ऐसी अनुपम मानव भूमि पड़ी हुई है ज्योतने पर सोने की उपज होती तीन सौ बाईस संसार में जड़ नाम की कोई वस्तु ही नहीं है जिसे हम जड़ कहते हैं उसकी चेतना से ढकी हुई मात्र है उस तमस के पर्दे को हटा लेने पर देखोगे माया का अंधकार दूर हो जाएगा चैतन्य शक्ति का प्रकाश होगा जगत चैतन्य में ज्ञात होगा आनंद का सागर उमड़ आएगा 323 इस जगत में कोई भी कार्य कोई भी विचार या कोई भी शक्ति वृथा नष्ट नहीं होती किसी न किसी समय अचिंत रूप से वह तुम्हारे या किसी अन्य के इसी या पर जीवन में अच्छे बुरे भावों के अनुरूप फलवती व कार्यकारी होगी ही सुख या दुख भोग के रूप में साधु सावधान यदि अपना भला चाहो तो सतपथ का अनुसरण और असत्य पथ का त्याग करो 324 मारकंडेय पुराण के अंतर्गत श्री श्री चंडी शक्ति उपासकों का परम पवित्र ग्रंथ है उसका नित्य या विशेष तिथि पर दुरा रोग व्याधि या आपद विपद से छुटकारा पाने के लिए शांति स्वस्थ में अथवा देवी पूजा के अंग स्वरूप यथा विधि संयम के साथ पाठ किया जाता है स्वामी जी कहते थे परमेश्वर के स्वरूप की देवी भाव से चंडी में जैसी कल्पना की गई है उस तरह से पूर्ण सर्वव्यापक रूप में उनका चिंतन और उपासना और किसी भी धर्म ग्रंथ में देखने को नहीं मिलते उसके अलावा भी चंडी में हमारे सीखने और पालने योग्य बहुत विषय हैं उदाहरणार्थ उनमें से एक है समस्त स्त्रियों को जगन माता का अंश समझकर उनका मातृभाव से दर्शन और पूजन करना जिसे हम श्री रामकृष्ण के जीवन में अपूर्व रूप से देख पाते हैं